संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व सुभद्रा हरण और अभमन्यु एवं प्रतिबिंध्य आदि कुमारों का जन्म वैश्व कहते हैं राजन एक बार विष्णु भोज और अंधक वंशों के यादवों ने रैवतक पर्वत पर, पर पहुँच बहुत बड़ा उत्सव मनाया इस अवसर पर ब्राह्मणों को हजारों रत्न और अपार संपत्ति का दान किया गया यदवंशी बालक सद टहल रहे थे अक्रूर सारण गद वभ्रु विदुरसठ चारुदेशनु पृथु विपृथु सत्यक सात्यकी हार्दिक्य उद्धव बलराम तथा अन्य प्रधान प्रधान यन्दवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे गंधर्व और बंदीजन उनका विरत बखान रहे थे गाजे बाजे नाच तमाशे की भीड़ सब और लगी हुई थी इस उत्सव में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम से साथ साथ घूम रहे थे वहीं श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी उसकी रूप से मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा कि क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर की चाल है परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में बरेगी या नहीं क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है क्षत्रियों में बलपूर्वक हर कर ब्याह करने की भी नीति है तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह सलाह करके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूध भेजा युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया दूध के लौट जाने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसी सलाह दे दी एक दिन सुभद्रा ने रवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया जब सुभद्रा की सवारी द्वारिका के लिए रवाना हुई तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर रथ में बिठा लिया और उस स्वर्ण में रथ से अपने नगर की ओर चल दिए सैनिक सुभद्रा हरण का यह दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारिका की सुधर्मा सभा में गए और वहां का सब हाल कहा सभापाल ने युद्ध का स्वर्णजटित डंका बजाने का आदेश किया वह आवाज़ सुनकर भोज अंधक और विष्णुवंशों के यादव अपने जरूरी काम का छोड़कर वहाँ इकट्ठे होने लगे सभा भर गई सैनिकों के मुख से सुभद्रा हरण का वृत्तान्त सुनकर यादवों की आंखें चढ़ गई उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेना ही निश्चित किया कोई रथ जोतने लगा कोई कवच बांधने लगा कोई ताव के मारे खुद घोड़ा जोतने लगा युद्ध की सामग्री इकट्ठी होने लगी बलराम जी ने कहा यदवंशियों श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो इस झूठ मूठ के गरजने का अभिप्राय क्या है इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा जनार्दन तुम्हारी इस चुप्पी का क्या अभिप्राय है तुम्हारा मित्र समझ अर्जुन का इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया वह उत्तम वंश का होनहार युवक है उसके साथ संबंध करने में भी कोई आपत्ति नहीं है फिर भी उसने यह साहस करके हमें अपमानित और अनादरित किया है उसका यह कार्य हमारे माथे पर पैर रखने के बराबर है मैं यह नहीं रह सह सकता मैं अकेला ही समस्त कुर्वंशियों के लिए काफ़ी हूँ मैं अर्जुन की ढिठाई क्षमा नहीं कर सकता बलराम जी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 कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो यदवंश की बड़ी बदनामी होगी यदि उससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश बढ़ेगा सब लोगों ने श्रीकृष्ण की बात मान ली सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधिपूर्वक विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ विवाह के बाद वे एक वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया बारह वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए अर्जुन ने नम्रता के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में नमस्कार करके ब्राह्मणों की पूजा की द्रौपदी ने उसे प्रेम भरा उलाहना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालियन के वेश में रनिवास में गई कुंती के चरण छुए सर्वांग सुंदरी पुत्र वधु को देखकर कुंती ने आशीर्वाद दिया सुभद्रा ने द्रौपदी के पैर छू कहा कि बहन मैं तुम्हारी दासी हूँ द्रौपदी ने प्रसन्नता से भर कर गले लगा लिया अर्जुन के आ जाने से महल और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई जब द्वारिका में यह समाचार पहुँचा ये अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुँच गए हैं तथा भगवान श्री कृष्ण बलराम बहुत से श्रेष्ठ यदवंशी उनके पुत्र पौत्र तथा बहुत सी सेना भी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुई उनके शुभागमन का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अगवानी करने के लिए भेजा सारा इंद्रप्रस्थ झंडियों और फूल पत्तों से सजा दिया गया सड़कों पर छिड़काव कर दिया गया चंदन और अगर की सुगंध चारों ओर फैल गई श्री कृष्ण और बलराम ने राजभवन में पहुंचकर कर सबके साथ प्रणाम आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया सबकी यथा योग्य आव भगत की गई भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा दहेज दिया किंकड़ी जाल मंडित चार घोड़ों से युक्त चतुरसारथी सहित सुवर्ण जटित एक सहस्र रथ मथुरा देश की दुधार एवं पवित्र दस हज़ार गौवें एक हज़ार सुवर्णभूषित सफ़ेद रंग की घोड़ियाँ सधी हुई तेज चाल की एक हज़ार बढ़िया खच्चरियाँ सब प्रकार से योग्य सहस्त्र राशियाँ एक लाख घोड़े और कीमती कपड़े तथा कंबल भी दिए तथा दस भार सोना और एक हज़ार मरमत्त हाथी दिए गए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 उसके जन्म के अवसर पर युधिष्ठिर ने दस हजार गौवें बहुत सा सोना और रत्न धन आदि का दान किया अभिमन्यु पांडवों को श्री कृष्ण को और पुरवासियों को बहुत प्यारे लगते थे श्री कृष्ण ने उनके सब संस्कार संपन्न किए वेदाध्ययन के बाद उन्होंने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती वे बहुत से गुणों में तो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य थे द्रौपदी के गर्भ से भी पांचों पांडवों के द्वारा एक एक वर्ष के अंतर पर पांच पुत्र उत्पन्न हुए ब्राह्मणों ने धुष्ठ से कहा महाराज आपका पुत्र शत्रुओं का प्रहार सहन करने में विन्ध्या चल के समान होगा इसलिए उसका नाम प्रतिविंध्य होगा भीमसेन ने एक सहस्त्र सोमयाग करके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 सहदेव का पुत्र कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है इसलिए उसका नाम श्रुत्रसेन होगा धोम ने इन बालकों के संस्कार विधिपूर्वक कराए बालकों बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की इन सब बातों से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई